भूत गणों की प्रवृत्तियां और प्रसूत भूतों के फल कहे जाते हैं ऋषियों के समुदाय को पापों का नाश कर देने वाला सर्क कहा जाता है, है। विश्वामित्र के द्वारा किया हुआ इस सौदान की अस्थियों का ग्रहण कहा गया है अदृश्यंति में विभू पराशर की उत्पत्ति कही गई है अपने पिता की कन्या के उदर से महामुनि मुनि व्यासदेव ने जन्म ग्रहण किया था धीमान सहपुत्र शुक देव मुनि का जन्म कहा गया है पराशर ऋषि का विश्वामित्र मुनि के प्रति प्रकृष्ट विद्वेष होता है विश्वामित्र मुनि की हिंसा की इच्छा से अग्नि की वशिष्ठ समृद्धि का कथन है विप्र विश्वामित्र के हित की इच्छा वाले देव विधाता ने ऐसा किया था विभु बुद्धिमान गीर्ण स्कंद ने संतान के हेतु से एक वेद के चार पाठ किए थे भगवान शिव के अनुग्रह से भगवान व्यास देव ने उसी भांति भेद किया था उस वेद के शिष्यों और प्रविष्टों ने वेद की अयुत शाखाएं की थी प्रयोग में प्रहवला नहीं है जैसा कि स्वयंभू ने देखा है धर्म की आकांक्षा रखने वाले उन विशिष्ट मुनियो ने पूछा था जो कि पुण्य देश की इच्छा रखने वाले थे और विभु उनके हित की इच्छा रखने वाले थे सुनाम दिव्य रूप और आभा से युक्त सात अंगों वाला और शुभ को बताने वाला था यह उपमा से रहित वर्तमान चक्र था पीछे से अतंत्रित होकर नियत वे गमन करें और फिर पाटित को प्राप्त हो जाएंगे गमन करते हुए उस चक्र की जहां पर ही नेमी विषीर्ण हो जाती है उस समय में प्रभु ने यही उत्तर दिया था कि उसी देश को पुण्य मत मानना चाहिए इस रीति से उन सब ऋषियों से कहकर वे अदृश्य हो गए थे गंगा के गर्भ में वे नैमिष्य यवों का आहार करने वाले रहे थे उस समय में नैमिष में मुनियों ने सबके द्वारा उपासना की थी शरदवान के समाप्त हो जाने पर उसका उत्पादन किया था वे नैमिष्य ऋषिगत परमाधिक दया से समन्वित थे इस भूमि को सीमा से रहित करके उन्होंने राजा कृष्ण का आहरण किया था उस समय में उन्होंने विधि के साथ प्रीति को प्रदर्शित किया था और उनको भली भांति आतिथ्य भी किया था अंदर से क्रूर और सब जगह जाने वाले स्वर असुर ने हरण किया था राजा के शीघ्र जाने पर मुनि राजा के पीछे ही मद्रित हो गए थे कलाप ग्राम केतन को गंधर्वों के द्वारा सुरक्षित देखकर फिर उसका सन्नीपात हुआ था उसी प्रकार से यज्ञ में महर्षियों ने देखा था वहां पर सभी कुछ स्वर्ण में उन्होंने देखा था और उनका उसके साथ विवाद हुआ था। उस अवसर पर का वह सत्र बारह वर्ष का था उस यज्ञ में उस भांति परस्पर में विवाह करने वाले उन्होंने यदु को संस्थापित किया था इसके अमृत यदू के पुत्रों वाले उस अरण्य को बचा दिया था उस यज्ञ की परिसमाप्ति करके उन्होंने वासुदेव की उपासना की थी यह कृत्यो का समुद्देश है जो पुराण के इस अंश में उपवर्णित किया गया है इसी अनुक्रम से यह पुराण सम्रकाशित होता है समाज से सुख अर्थ होता है और इससे महान भी उपलक्षित होता है इस कारण से समाज का उद्देश्य करके आपको विस्तार से कहूंगा, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला पुरुष इस आध्यापात का भली भांति से अध्ययन किया करता है उसने इस संपूर्ण पुराण का ही मानो अध्ययन कर लिया है इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है द्विजगणों अंगों और उपनिषदों के सहित जिसने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है इतिहास पुराणों से वेद को समुपवृहित करना चाहिए जो बहुत ही कम पढ़ा लिखा पुरुष है उससे वेद भी भय खाता है कि यह मेरे ऊपर प्रहार करेगा साक्षात स्वयंभू ने स्वयं कहा है कि इस अध्याय के अभ्यास करने वाला पुरुष आपदा को प्राप्त करके भी कभी मोह को प्राप्त नहीं हुआ करता है और अपनी अभीष्ट गति को प्राप्त कर लिया करता है कारण यह है कि यह पुराण प्राचीन काल में हुआ था और उन्होंने यह कहा था कि जो इसके निरुक्त जानता है वह सब प्रकार के पापों से प्रमुख हो जाया करता है। इसलिए इसके एक संक्षेप का श्रवण करो यह संपूर्ण पुराण भगवान नारायण का ही स्वरूप है संसर्ग काल में भी सर्ग करता है और संहार के काल में फिर नहीं होता है नैमिशा ख्यान वर्णनम तपश्चर्या के धन वाले उन ऋषियों ने श्री सूत जी से फिर कहा था कि उन अद्भुत कर्मों के करने वालों का वह यज्ञ कहाँ पर हुआ था वह समय जिसमें यज्ञ का यजन हुआ था कितना था और वह किस प्रकार से सम्पन्न हुआ था वायुदेव ने पुराण की किस रीति से कहा था उन्होंने बहुत विस्तार के साथ इस पुराण का कथन किया था इससे हम सबके हृदय में बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है इस प्रकार से जब प्रेरित किया गया था तो श्री सूत जी ने परम शुभ वचन से उत्तर दिया था हे मुनियों आप लोग श्रवण कीजिए जहाँ पर उन धीरों ने उस उत्तम सत्र को किया था और जितने समय पर्यंत वह वहाँ पर हुआ था और जिस रीति से हुआ था इस विशाल विश्व का सृजन करने की इच्छा वाला यजन करता है तब पहले विसर्जन करता है यह सत्र अत्यधिक पुण्यमय है जो कि एक सहस्त्र परिवत्सरों तक हुआ था जहाँ पर गृहपति का ब्रह्मातप स्वयं ही हुआ था और जिसमें पत्नीत्व इडा का था और जहाँ बुद्धिमान सामित्र था उन महान आत्माओं वाले के यज्ञ में महातेज वाले मृत्यु ने सब किया था सहस्त्र परिवत्सरों तक वहाँ पर देवगणों ने निवास किया था